संक्षिप्त महाभारत वन पर्व देवताओं का रिच और बानर योनि में उत्पन्न होना मार्कंडे जी कहते हैं तदनंतर रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए अग्नि ने कहा भगवान आपने जो पहले वरदान देकर विस्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध कर दिया है वह अब संसार की समस्त प्रजा को सता रहा है आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए ब्रह्मा जी ने कहा अग्नि देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते इसके लिए जो कार्य आवश्यक था वह मैंने कर दिया है अब शीघ्र ही उसका दमन हो जाएगा मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था वे मेरी प्रार्थना से संसार में अवतार ले चुके हैं वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे फिर इंद्र को लक्ष्य करके कहा इंद्र तुम भी सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर रीछ और वानरों के रूप में जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र उत्पन्न करो फिर दुंदभी नाम वाली गंधर्वी से कहा तुम भी देव की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करो ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर दुंदभी मंथरा के नाम से अवतीर्ण हुई वह शरीर से कुबड़ी थी इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरों की स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न किए वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे साल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टाने भी उनके आयुध थे उनका शरीर वज्र के समान अभेद्य और सुदृढ़ था वे सभी इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बनवान बलवान और युद्ध करने में निपुण थे ब्रह्मा जी ने यह सब व्यवस्था करके मंथरा से जो काम लेना था वह उसे समझा दिया युधिष्ठिर ने पूछा मुनिभर आपने श्री राम जी आदि सभी भाइयों के जन्म की कथा तो सुना दी अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीता को वन में क्यों जाना पड़ा मारकंडे जी ने कहा अपने पुत्रों के जन्म से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे उन्होंने उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेद तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हुए समय अनुसार जब उनका विवाह हुआ उस समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए चारों पुत्रों में राम सबसे ज्येष्ठ थे वे अपने मनोहर रूप और सुंदर स्वभाव से समस्त प्रजा को आनंदित करते थे सबका मन उसमें रमता था राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने सोचा अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई अतः राम को युवराज पद अभिषिक्त कर देना चाहिए इस विषय में उन्होंने अपने मंत्रियों और धर्म धर्मज्ञ पुरोहितों से भी सलाह ली सब ने राजा के इस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन किया श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ कुछ लाल थे भुजाएँ घुटनों तक लंबी थी मस्त हाथी के समान चाल थी छाती चौड़ी और सिर पर काले काले घुंघराले बाल थे देह की दिव्य कांति दमकती रहती थी युद्ध में उनका पराक्रम देवराज इंद्र से कम नहीं था उनका नयनाभिरा रूप देकर शत्रु के भी नेत्र और मन लुभा जाते थे वे सब धर्मों के तत्ववेदता और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था वे सभी विद्याओं में प्रवीण जितेंद्रिय दुष्टों को दंड देने वाले धर्मात्मा साधुओं के रक्षक धैर्यवान दुर्धर्ष विजयी और अजय थे ऐसे गुणवान तथा माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पुत्र को देख देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहा करते थे श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए राजा दशरथ ने पुरोहित को बुलाकर कहा ब्रह्मण आज पुष्य नक्षत्र है रात में बड़ा पवित्र योग आने वाला है आप राजाभिषेक की सामग्री एकत्र कीजिए और राम को इसकी सूचना भी दे दीजिए राजा की यह बात मंथरा ने भी सुन ली वह ठीक समय पर कैके के, के पास जाकर बोली रानी कहकई आज राजा ने तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की घोषणा की है कौशल्या का ही भाग्य अच्छा है कि उसके पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है तुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ तुम्हारा पुत्र तो राज्य का अधिकारी ही नहीं है मंथरा की बात सुनकर परम सुंदरी एकांत में अपने पति राजा दशरथ के पास गई और प्रेम जताती हुई हंस हंसकर मधुर शब्दों में बोली राजन आप बड़े सत्यवादी हैं पहले तो मुझे एक वर देने को कहा था उसे दीजिए राजा ने कहा लो अभी देता हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो कहकई ने राजा को वचनबद्ध करके कहा आपने राम के लिए जो राज्यभिषेक का सामान तैयार कराया है उससे भरत का अभिषेक किया जाए और राम वन के लिए जाए कहके यह अप्रिय बात सुन कि यह अप्रिवास सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ वे मुँह से कुछ भी न बोल सके राम को जब यह मालूम हुआ कि पिताजी कैके को वरदान देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके हैं तो उनके सत्य की रक्षा के लिए वे स्वयं वन की ओर चल दिए लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लिए भाई के पीछे हो लिए तथा सीता ने भी राम का साथ दिया राम के वन चले जाने पर राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया तदनंतर कैके ने भरत को ननिहाल से बुलवाया और कहा राजा स्वर्गवासी हो गए और राम लक्ष्मण वन में है अब यह विशाल साम्राज्य निष्कंटक हो गया है तुम इसे ग्रहण करो भरत बड़े धर्मात्मा थे वे माता की बात सुनकर बोले कुलघातनी धन के लालच में तूने कितनी क्रूरता का काम किया है पति की हत्या की और इस वंश का सत्यानाश कर डाला मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया यह कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे उन्होंने सारी प्रजा के निकट अपनी सफाई दी कि षडयंत्र से मेरा बिल्कुल हाथ षडयंत्र में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था फिर वे श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने की इच्छा से कौशल्या सुमित्रा और कैके को आगे करके शत्रुघ्न के साथ वन को चले साथ में वशिष्ठ वामदेव आदि बहुत से ब्राह्मण और हजारों प्रवासी भी थे चित्रकूट पर्वत पर जाकर भरत ने लक्ष्मण सहित राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वी के वेश में देखा भरत के अनुनय विनय करने पर भी राम लौटने को राजी न हुए पिता की आज्ञा का पालन करना था इसलिए उन्होंने भरत को ही समझा बुझाकर वापस कर दिया भरत जी अयोध्या में न जाकर नंदी में रहने लगे और भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका सामने रखकर राज्य का प्रबंध देखने लगे राम ने सोचा यदि यहाँ रहूँगा तो नगर और प्रांत के लोग बराबर आते जाते रहेंगे इसलिए वे सर्भंग मुनि के आश्रम के पास घोर जंगल में चले गए सर्भंग का आदर सत्कार करके वे दंडकारण्य में जाकर गोदावरी नदी के सुरम में तट पर रहने लगे वहाँ से पास ही जनस्थान नाम का वन का एक भाग था उसमें खर राक्षस रहता था सुरपणखा के कारण राम का उसके साथ वैर हो गया था श्री रामचंद्र जी ने वहाँ के तपस्वियों की रक्षा के लिए चौदह राक्षसों का संहार किया महाबलवान खर और दूषण का वध करके उन्होंने उस स्थान को धर्मारण्य एवं निर्भय बना दिया सुरपणखा के नाग और ओठ काट लिए गए थे इसी के कारण यह विवाद खड़ा हुआ था जब जनस्थान के वे सब राक्षस मारे गए तो सुरपणखा लंका में गई और दुख से व्याकुल होकर रावण के चरणों पर गिर पड़ी उसके मुख पर अब भी लोहू के दाग बने हुए थे जो सूख गए थे अपनी बहन को इस विकृत दशा में देखकर रावण क्रोध से बिलफल हो उठा और दांत कटकटाता हुआ सिंहासन से कूद पड़ा उसने मंत्रियों को वहाँ ही छोड़ एकांत में जाकर सुरपंखा से कहा कल्याणी बताओ तो किसने मेरी परवाह न करके मुझे अपमानित करके तुम्हारी यह दशा की है कौन तीखा त्रिशूल लेकर अपने सारे शरीर में चुभ चाहता है कौन सिंह के दाढ़ों में हाथ डालकर वे खटके खड़ा है इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान नाक और आँख आदि छिद्रों से आग की लप लपटे निकलने लगी सुरपरखा ने राम के पराक्रम और खरदूषण सहित समस्त राक्षसों के संघार का सारा वृत्तांत कह सुनाया उसने अपनी बहन को सांत्वना दी और उस समय का कर्तव्य निश्चित करके नगर की रक्षा आदि का प्रबंध कर आकाश मार्ग से उड़ा उसने गहरे महासागर को पार किया फिर ऊपर ही ऊपर गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा। वहाँ आकर रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीस से मिला जो श्री रामचंद्र जी के ही डर से वहाँ छिपकर तपस्या कर रहा था